ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 15 व्यक्तित्व का गठन और आंतरिक साम्य हमारे व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु बचपन में हमें एक छोटी धातु निर्मित स्याही की दवा बहुत अच्छी लगती थी जो जिप्सी लोग बेचा करते थे उसके पैदे में भारी वजन रहता था जिससे वह कभी लुढ़कती नहीं थी और स्याही उसमें से ढूल नहीं सकती थी हमारे लिए वह एक आश्चर्यजनक वस्तु थी जिसका रहस्य हम उस समय नहीं समझ पाते थे यह तो बाद में हमें समझ में आया कि उस स्याही की दबाव के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र सदा ही उसके अंदर सुरक्षित था जिससे वह कभी भी लुढ़कती नहीं थी और स्ही ढुलती नहीं थी गुरुत्वाकर्षण जैसी बाह्य शक्तियों के संदर्भ में यह पूर्ण संतुलन का एक दृष्टान्त है भावनाओं के संदर्भ में यह मानव जीवन की विक्षेप पैदा करते वाली घटनाओं के बीच आंतरिक शांति बनाए रखने के समतुल्य है यह समत्व है मानव ऐसा समत्व और संतुलन कैसे प्राप्त कर सकता है यौवन में हम अपने परिवार के बड़े बूढ़ों तथा हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में इस संतुलन को देखने का व्यर्थ प्रयत्न करते रहे थे अंततोगत्वा गत्वा वह हमें श्री रामकृष्ण के शिष्यों में प्राप्त हुआ था इनमें से महानतम स्वामी ब्रह्मानंद जी थे जिनके चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा जिनमें इतनी प्रशांति थी कि वे उसे दूसरों में संचालित भी कर सकते थे एक बार हमारे मठ के दो युवा साधकों में झगड़ा हो गया जिससे दूसरों को भी विक्षेप हुआ कार्यवाहक प्रमुख स्वामी प्रेमानंद जी संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास आए और कहा हम गुरु भाई वर्षों से शांति और पूर्वक एक साथ रहे हैं इन लड़कों के लिए क्या करें क्या इन्हें निकाल दें स्वामी ब्रह्मानंद जी ने धीरे उत्तर दिया भाई यह सत्य है कि वे लोग झगड़ा कर रहे थे लेकिन यह भी याद रखो कि वे श्री रामकृष्ण के पावन चरणों में शरण लेने के लिए वहां आए हैं वे अपने मार्गदर्शन और सलाह की अपेक्षा करते हैं हम लोग अवश्य उनके लिए कुछ कर सकते हैं जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो जावे और उनके हृदय में प्रेम का संचार हो स्वामी तो प्रेमानंद जी ने उत्तर दिया कि महाराज आपको उन पर कृपा करनी होगी और उनमें परिवर्तन लाना होगा तदनंतर स्वामी प्रेमानंद जी ने सभी नवागत ब्रह्मचारी और वरिष्ठ साधुओं को एकत्रित किया और एक कतार में वे उन्हें उन महान स्वामी जी के सानिध्य में ले आए अब स्वामी ब्रह्मानंद जी एक उच्च आध्यात्मिक भाव में आरूढ़ हो गए और उनके निकट आकर उनके चरण स्पर्श करने वाले नतमस्तक प्रत्येक सन्यासी के सिर पर स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देने लगे ऐसी कृपा प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति ने कहा वह स्पर्श एक ज्वरग्रस्त देह के लिए शीतल निरछर के समान था मर्ध तथा सन्यासियों के हृदय में पुनः शांति स्थापित हो गई भावनात्मक स्थिरता एक अद्भुत संपद है लेकिन हमारे इस युग में हमें यह बहुत कम देखने को मिलती है किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि बाह्य जगत में जो संघर्ष दिखाई देते हैं वे हमारे मन में हो रहे अंतरद्वंद्वों की ही बाह्य अभिव्यक्तियां हैं वे बाह्य समस्याएं तभी कम हो सकती हैं जब हम अपने मन की अधिक देखभाल करें और उसका उचित सदुपयोग करें यह एक सत्य है कि जिस प्रकार हमारी देह पर रोग के की कीटाणुओं तथा विष का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मन भी अहितकर भावनाओं से क्षतिग्रस्त होता है हम सर्वदा हमारे वातावरण के साथ संघर्षरत हैं लेकिन हमारे भीतर उससे भी अधिक संघर्ष होता रहता है हम ही अपनी सबसे बड़ी समस्या है अर्थम अंतर्द्वंदों का कारण मनोग्रंथियाँ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे अंतरद्वंद्व आदिम अहम केंद्रित प्रेरणाएँ और निषेधात्मक चेतना आदि के कारण होते हैं ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि यदि उनकी वह निषेधात्मक चेतना दूर कर दी जाए तो वे आसानी से द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम में थे अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है हमारे भीतर अनंत द्वंद्व चलते रहते हैं आत्म अभिव्यक्ति यौन मिलन संचय और भय भय आदि के अवसर पर हमें अहंकार गर्व काम ऋष्या क्रोध भय आदि की भावनाएं जगाते हैं आजकल हम द्वंदों सह सहजात प्रवृत्तियों और भावनाओं के बारे में बहुत बातें सुनते हैं ये क्या है इनका परस्पर क्या संबंध है कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भावनाओं की सहजात प्रवृत्तियों के परस्पर संघर्ष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं अन्य दूसरे लोग इस शब्द का उपयोग अधिक व्यापक रूप में करते हैं उनका मत है कि द्वंद्व एक सामान्य भावना से जुड़े हुए विचार समूह हैं कुछ अन्य लोगों के अनुसार हमारी भावनाओं और सहजात प्रवृत्तियों को तीन प्रमुख मनो ग्रंथियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है अहम ग्रंथी या अहमन्यता यौन ग्रंथी और सहवास प्रवृत्ति या समूह ग्रंथी आत्मसंरक्षण संचय युद्धशीलता कुतूहल विकर्षण और पलायन की सहजात प्रवृत्तियाँ अहम ग्रंथि के अंतर्गत आता है उसके अनुभव भावनाएं हैं बड़पन का भाव गर्व परिग्रह क्रोध विदृण्णना और भय यौन प्रवृत्ति और पितृसुलभ सहजाद प्रवृत्ति यौन ग्रंथि के अंतर्गत आती है प्रेम काम ईर्ष्या लज्जाशीलता और कोमलता इससे संबंधित भावनाएं हैं समूह ग्रंथि के अंतर्गत युद्धचारी प्रवृत्ति आकर्षण और अंतर्विश्वास की सहजात प्रवृत्तियां आती है अकेलापन सहानुभूति वेदना आसक्ति सहायता का भाव और विश्वास की भावनाएं इससे संबंधित भावनाएं हैं यह स्पष्ट है कि हमारा समग्र भावनात्मक जीवन द्वंद्वों के अंतर्गत आ जाता है अंतर अंतर्द्वंद सभी मानवों में समान रूप से विद्यमान है उनके अच्छे या बुरे उपयोग के अनुसार अथवा अंततोगत्वा वे व्यक्तित्व को विकसित और व्यापक बनाते हैं या उसे नष्ट और संकीर्ण करते हैं इसके अनुसार वे अच्छे अथवा बुरे हो सकते हैं उदाहरण के लिए आत्मा व्यक्ति की प्रवृत्तियों को उच्चतर दिशा प्रदान की जा सकती है उनका उपयोग अपनी वासनाओं को संयत करने के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा का उपयोग उच्चतर क्रम विकास और अपने सहजीवियों के कल्याण के लिए किया जा सकता है अतः अंतर्द्वंदों के बारे में इतना ही हो मचाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि कुछ भ्रांत लोग करते हैं अंतर्द्वंदों की बुराई यह है कि उनमें से कुछ का स्वरूप बुरा है और उनका गलत ढंग से सामना किया जाता है द्वंद्वों को नकारने भूलने का प्रयत्न करने अथवा दबाने में कोई लाभ नहीं होता न ही भावनाओं की निरंकुश अभिव्यक्ति से चाहे वे अच्छी हो या बुरी कोई लाभ होता है जिस बात की आवश्यकता है वह है संतुलन समत्व स्वामी जैसे आध्यात्मिक पुरुषों में हम बालक किसी सहजता और स्वतंत्रता के साथ एक योगी की पवित्रता और संयम को पाते हैं इस सम्मिश्रण के फल स्वरूप एक बहुमुखी लकीला एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है जो शक्ति और शांति का उत्सव होता है मनोवैज्ञानिक सतत हमारे सामने यह उद्घाटित कर रहे हैं कि भावनाएं किस प्रकार हमारे साथ छल करके विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग पैदा करती हैं दूसरी और भावनाओं का उचित नियंत्रण और निदर्शन स्वास्थ्य और धैर्य प्रदान करता है माइंड एंड बॉडी नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर फ्लेंडर्स डूनबर ने एक मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखा है जिसके एक महिला रोगी को एपेडिसाइटिस जैसा दर्द होता था रोग के मानसिक होने के भी कुछ लक्षण विद्यमान थे मनोविश्लेषण की सहायता से रोग का कारण खोजते समय चिकित्सक को अपने एक सह चिकित्सक के उसी प्रकार के एक रोगी की बात याद आ गई जिसके एपेंडिक्स के फटने के कारण मृत्यु हो गई थी अतः वह तत्काल अपने रोगी को चिकित्सालय ले गया और उसका शल्योपचार करवाया और यह पाया गया कि वह अंतिम क्षण ही था अब स्वयं चिकित्सक व्यग्र उठा यह घटना क्रिसमस के आसपास की थी और उसके दिमाग में ताजी थी इसी समय उसे एक पारिवारिक भोज के लिए निमंत्रण मिला जिसमें सम्मिलित होने की उसकी इच्छा नहीं थी उसे पेट में भीषण दर्द होने लगा उसके चिकित्सक मित्र ने उसका परीक्षण किया और तत्काल शल्योपचार का सुझाव दिया लेकिन अब मनोवैज्ञानिक को संशय हुआ एक मनोरोग चिकित्सक के रूप में वह अपने दर्द का कारण खोजने लगा और शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने रोगी के बाल बाल बचाव से पैदा हुई चिंता से एपेंडिसाइटिस का विचार उसके मन में हुआ है साथ ही उसकी मां के साथ हाल की चर्चा में मां ने बताया था कि उसके पिता की मृत्यु एपेंडिसाइटिस से हुई थी इन सभी बातों से उसकी यह मान्यता कि दर्द मनोगत है को बल मिला और संभवतः भोज में सम्मिलित होने की अनिच्छा ने क्रिसमस के दिन को अस्पताल में व्यतीत करने की अचेतन इच्छा पैदा की हो रोग के कारण का विस्तार करते ही पीड़ा दूर हो गई वह भोज में सम्मिलित हुआ और उसने उसका आनंद उपभोग किया जब ऐसी बात एक प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिक के साथ हो सकती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम में से कई लोग किसी आरामदेह रोग का कष्ट भोगने अथवा उसका सुख भोगने के लिए चयन कर लेते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यदि उन्हें कोई चिंता ना हो तो मोल ले, ले लेते हैं और उसे बढ़ा लेते हैं जो समय समय पर दूसरों की समस्याओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और अपने तथा अपने से संबंधित लोगों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं ऐसा लगता है मानव वेतनाव में पनपते हैं यदि हम अपने मन के भटकाव पर सतत नज़र रखें तो हम कई अवसरों पर अपनी भावनात्मक समस्याओं का पता लगाकर अपनी स्वनिर्मित बीमारी का अंत कर स्वस्थ और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं